सच्ची और गहरी प्यास स्वयं परमात्मा तक पहुंचा देती है फिर आप बार बार गुरु की महिमा बतला कर, क्या हमें पंगु नहीं बना रहे पंगु तुम हो और ज्यादा पंगु तुम बनाए नहीं जा सकते अंधे तुम हो आंख को और ज्यादा बंद करने की कोई व्यवस्था की नहीं जा सकती गुरु की महिमा सुन के चोट कहां लगती अहंकार को बड़ी पीड़ा होती है गुरु की महिमा सुनकर निरअहकारी तो अहोभाव से भर जाता गुरु की महिमा उसके भीतर एक अमृत की वर्षा बन जाती लेकिन अहंकारी को बड़ी पीड़ा लगती क्योंकि गुरु की महिमा का अर्थ है तुम्हें मिटना पड़ेगा गुरु का अर्थ है तुम्हें न हो जाना पड़ेगा जब तक तुम हो तब तक गुरु न हो सकेगा गुरु मृत्यु है वो तुम्हें मिटाएगा पहुँच डालेगा बिल्कुल इससे घबराहट होती है इससे गुरु की महिमा सुन के कहीं ना कहीं चोट लगती चोट लगती हो तो गौर से देखना भीतर अहंकार खड़ा है और वो अहंकार बड़ा चालाक है वो बड़े तर को बड़ी दलीलें खोजता है उसी अहंकार ने ये दलील खोज ली सच्ची और गहरी प्यास स्वयं परमात्मा तक तो पहुंचा देती लेकिन सच्ची और गहरी प्यास पाओगे कहाँ अगर होती तो तुम परमात्मा तक पहुंच गए होते मेरे पास आने की कोई जरूरत न थी कौन तुम्हें बताएगा कौन सी प्यास सच्ची है और कौन सी झूठी कौन तुम्हें समझाएगा कि कौन सी प्यास गहरी है और कौन सी उथली कौन तुम्हें जगाएगा कि क्या प्यास है और क्या प्यास नहीं अगर तुम ये कर ही लेते तो कितने जन्म तुमने बिताए हैं अब तक कर क्यों नहीं पाए अकड़ कहीं झुकना ना पड़े किसी से सीखना ना पड़े सीखना इतना पीड़ादायी है शिष्य होना ऐसा कांटे की तरह चुभता है क्योंकि शिष्य का अर्थ है झुको शिष्य का अर्थ है खुलो शिष्य का अर्थ है किसी और को आने दो हृदय के सिंहासन पर विराजमान होने दो वहा अहंकार कब्जा किए बैठा है वह अहंकार तुम्हें बहुत बातें समझाएगा वो तुमसे कहेगा ये इसकी क्या जरूरत है तुम खुद ही तो परमात्मा हो ठीक है ये बात कि तुम परमात्मा हो लेकिन इसका तुम्हें अनुभव नहीं और जब तक अनुभव ना हो तब तक ये बात दो कौड़ी की है यह बात सच है कि गहरी प्यास पहुंचा देती है लेकिन गहरी प्यास हो तब ना गुरु थोड़ी पहुंचाता है गहरी प्यास ही पहुंचाती लेकिन गुरु गहरी प्यास को जगाता है गुरु परमात्मा थोड़ी दे सकता है तुम्हें परमात्मा तो तुम्हें मिला ही हुआ है गुरु केवल तुम्हें जगा सकता है ताकि तुम वही देख लो जो तुम्हारे भीतर छिपा है और बड़े मज़े की बात है कि गुरु तो एक बहाना गुरु के बहाने तुम झुकना सीख जाते हो और किसी दिन गुरु के चरणों में झुके झुके अचानक पाते हो गुरु के चरण तो चले गए परमात्मा के चरण हाथ में गुरु तो बहाना था जिसके बहाने तुमने झुकना सीख लिया जिसने झुकना सीख लिया वो परमात्मा के पास पहुंच जाता है लेकिन गुरु के बिना तुम झुकना ना सीख पाओगे गुरु के बिना तो तुम अकड़ रह जाओगे वही तो हुआ है कृष्ण मूर्ति के शिष्यों में सुन रहे हैं वर्षों से कि गुरु की कोई जरूरत नहीं सुनकर अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है कृष्णमूर्ति के पास अहंकारियों की जमात इकट्ठी हो गई है वहां तुम्हें विनम्र आदमी खोजे ना मिलेगा क्योंकि जिनका अहंकार झुकना नहीं चाहता उन्हें कृष्णमूर्ति की बात बहुत जस्ती हो बात बिल्कुल सही है लेकिन जचना बिल्कुल गलत है कभी कभी तुम ठीक बात को भी गलत कारण से पकड़ लेते हो बात तो बिल्कुल ठीक ठीक होती है। लेकिन कारण तुम्हारा बिल्कुल गलत होता है कभी कभी तुम सच का उपयोग झूठ की तरह करते हो तुम सच का उपयोग ही किसी को चोट पहुंचाने के लिए करते हो तब सत्य हिंसा बन जाता है इसलिए जानने वालों ने महावीर ने पतंजलि ने बुद्ध ने सत्य के भी पहले अहिंसा को रखा है उसका कुल कारण एक ही है कि अगर अहिंसा हो तो ही तुम सत्य बोल सकोगे अन्यथा तुम एक आंख वाले आदमी को देख के काना कहोगे का दिल तो होगा चोट पहुंचाने का लेकिन तुम कहोगे मैं सत्य बोल रहा हूं इसलिए सारे ज्ञानियों ने अहिंसा को पहला व्रत माना है सत्य को पीछे रखा है सत्य खतरनाक हो सकता है कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य लेकिन सुनने वाला गलत कारण से सुन रहा है सुनने वाला गलत कारण से पकड़ रहा है सुनने वाला झुकना नहीं चाहता था कृष्णमूर्ति में सहारा मिल गया सुनने वाला गुरु होना चाहता है शिष्य नहीं होना चाहता कृष्णमूर्ति में बहाना मिल गया लेकिन वर्षों तक सुनने के बाद कोई कहीं पहुंचता हुआ दिखाई नहीं पड़ता मुझे कृष्णमूर्ति का सुनने वाला बड़ा वर्ग मुझसे संबंधित रहा है उनमें से एक को भी मैं पहुंचता हुआ नहीं देखता और वे सभी मुझसे आके कहते हैं कि क्या करें बात तो सब समझ में आती लेकिन परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा परिवर्तन होगा भी नहीं बात गलत जगह सहारा दे रही रोग के लिए औषधि भोजन बन रही तुम कहते हो कि गुरु की मेहमत सुन सुनकर तुम पंगु ना बन जाओगे अगर तुम पंगु ना होते तो तुम यहां आते ही नहीं तुम यहां आए ही इसलिए हो कि तुम पंगु हो और तुम चलना सीखना चाहते हो तुम पंगु भी हो लेकिन तुम अहंकारी भी हो कि तुम किसी का सहारा लेके चलना भी नहीं सीखना चाहते okay. तुम चलना भी सीखना चाहते हो लेकिन किसी को धन्यवाद भी देना पड़े इतनी भी उदारता तुम्हारे हृदय में नहीं है कि किसी के प्रति कृतज्ञ होना पड़े अनुग्रहित होना पड़े कि किसी ने चलाया तुम्हारा अहंकार इतना सा धन्यवाद भी नहीं दे सकेगा और गुरु ने कुछ मांगा नहीं है कभी धन्यवाद भी नहीं मांगा गुरु की महिमा का एक ही अर्थ है कि मैं तुम्हारे अहंकार की निंदा कर रहा हूं अगर तुम मेरी बात ठीक से समझो तो गुरु से क्या लेना देना गुरु की महिमा कह रहा हूं इसलिए ताकि तुम्हारा अहंकार निंदित हो जाए गुरु की चर्चा कर रहा हूं इसलिए ताकि तुम झुकना सीख जाओ तुम शिष्य होने के लिए आतुर हो जाओ गुरु की महिमा में बस इतना ही राज है झुकोगे तुम गुरु के चरणों में उठ के तुम पाओगे गुरु तो विसर्जित विलीन हो गया है परमात्मा के चरण हाथ में आ गए क्योंकि जो झुक गया उसके हाथ में परमात्मा के चरण आ जाते तब तुम गुरु को धन्यवाद दोगे कि तेरी कृपा कि तूने हमें झुकना सिखा दिया झुकते ही मिल गया जिसे हम खोए थे झुकते ही जान लिया जिसे जानने की बड़ी प्यास थी दूसरा प्रश्न जीवन ऊर्जा के शीघ्र से शीघ्र रूपांतरण के लिए कौन सी ध्यान विधि उपयोगी होगी भीतरी योगाग्नि को जागृत करने के लिए सूर्य त्राटक की क्या उपयोगिता है पहली तो बात शीघ्र से शीघ्र की दृष्टि ही गलत है उसका अर्थ है कि तुम प्रतीक्षा करने को जरा भी तैयार नहीं उसका अर्थ है कि तुम बड़े जल्दी में हो उसका अर्थ है कि तुम बड़े तनाव में हो बड़े अधैर्य में परमात्मा को वे ही पा सकते हैं जिनकी जीवन चेतना में जल्दी का रोग प्रविष्ट नहीं हुआ है जो प्रतीक्षा करने को राजी प्रतीक्षा वरदान है प्रतीक्षा का अर्थ है कि तू इतना विराट है कि अगर अनंत जन्मों तक भी प्रतीक्षा करनी पड़े और फिर तू मिले तो भी तू जल्दी ही मिल गया प्रतीक्षा का अर्थ है कभी भी तू मिलेगा अनंत काल में भी तो भी तू जल्दी मिल गया क्योंकि मेरी पात्रता ही क्या थी तब भी मिलना ही चाहिए ऐसी कोई पात्रता तो नहीं थी अगर न मिलता तो शिकायत क्या थी और जितनी तुम जल्दी करोगे उतनी देर हो जाएगी और तुम्हें पता है कभी कभी तुम्हें साधारण जीवन में भी अनुभव हुआ है कि जल्दी ट्रेन पकड़नी है उस दिन और देर होने लगती कोट की बटन नीचे की ऊपर लग जाती उल्टा जूता पैर में चला जाता है कुछ रखना था सूटकेस में कुछ और रखा जाता है चाबी घरी भूल आते हो टिकट टैक्सी में छूट जाती बड़ी जल्दी में थे जितनी जल्दी में होते हो उतनी देर लगती क्योंकि जल्दी समय को नष्ट करती जल्दी समय को जलाती और जल्दी का अर्थ मन तनाव में होता है अशांत होता है बड़ी तरंगें और बड़ी लहरें मन में होती जितनी धीरस से तुम चल सको उतने जल्दी तुम पहुंचते हो और अगर तुम अनंत प्रतीक्षा के लिए राजी हो तो इसी क्षण घटना घट सकती है। ये वक्तव्य विरोधाभासी मालूम पड़ेंगे मैं ये कह रहा हूं कि अगर जल्दी चाहिए हो तो जल्दी मत करना मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जल्दी न चाहिए हो तो जितनी जल्दी करना हो करना वो मन जो बहुत आतुर होकर लगा है और जल्दी में है, कभी पहुंच न पाएगा क्योंकि परमात्मा को मिलने का रास्ता शांत होना है जल्दी तो अशांति है प्रतीक्षा करो इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं कह रहा हूं प्यासे मत बनो प्यास तो तीव्र हो प्रतीक्षा अनंत हो प्यास तो ऐसी हो जैसे अभी चाहते हो और प्रतीक्षा ऐसी हो कि जैसे कभी भी मिलेगा तो भी जल्दी ये दो गुण जब तुम्हारी जीवनधारा में जुड़ते सूफी फकीर बाएजिद अपने शिष्यों को कहा करता था कि हर काम ऐसे करो जैसे ये आखिरी दिन है। आलस्य का उपाय नहीं हर काम ऐसे करो जैसे ये जीवन का आखिरी दिन है ये सूर्यास्त आखिरी सूर्यास्त है। अब कोई सूर्योदय न होगा कोई कल नहीं बस आज सब समाप्त है हर काम ऐसे करो कि ये आखिरी दिन है और हर काम ऐसे भी करो कि जीवन अनंतकाल तक चलेगा कोई जल्दी नहीं बड़ा विरोधाभास है ये तुम दोनों बातें एक साथ कैसे साथ सकोगे ये साथी जाती ये सद जाती और जिस दिन ये सदती तुम्हारे भीतर एक ऐसा अपूर्व संगीत जन्मता है जिसमें प्यास तो प्रबल होती प्रतीक्षा भी उतनी ही प्रबल होती है प्यास तो तुम्हारी होती है तुम जलते हो आग की लपट बन जाते हो व्याकुलता गहन होती यह तुम्हारी दशा है लेकिन इस कारण तुम परमात्मा से यह नहीं कहते कि तू अभी मिल तुम परमात्मा से कहते हो यह प्यास मेरी है मैं जलूंगा लेकिन मैं राजी हूं जब तुझे मिलना हो तेरी सुविधा से मिल मैं द्वार पर बैठा रहूंगा मैं दस्तक भी ना दूंगा मैं प्यासा रहूंगा मेरी प्यास एक अग्नि बन जाएगी अगर वही तेरे द्वार पे दस्तक बन जाए तो पर्याप्त है लेकिन मैं और जल्दी ना करूंगी ये भक्ति का रसायन है ये भक्ति का पूरा शास्त्र है कि तुम मांगो भी और जल्दी भी ना करो प्रार्थना भी हो और ओंठ पर मांग भी ना आए बाजी जब प्रार्थना करता था तो कभी उसके ओंठ न हिलते थे शिष्यों ने पूछा हम प्रार्थना करते हैं कुछ कहते हैं तो ओट हिलते हैं आपके ओंठ नहीं हिलते आप ऐसे पत्थर की मूर्त की तरह खड़े हो जाते हैं आप कहते क्या हैं भीतर क्योंकि अगर भीतर भी आप कुछ कहेंगे तो ओठ पर थोड़ा कंपन आ जाता है चेहरे पर बोलने का भाव आ जाता है लेकिन वो भाव भी नहीं आता बाजिद ने कहा एक बार मैं एक राजधानी से गुजरता था और एक राजमहल के सामने सम्राट के द्वार पर मैंने सम्राट को भी खड़े देखा और एक भिखारी को भी खड़े देखा वो भिखारी बस खड़ा था फटे दीन चीथड़े थे शरीर पर जीण जर्जर देह थी जैसे बहुत दिन से भोजन न मिला हो शरीर सूख कर कांटा हो गया था बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी बाक़ी जीवन जैसे सब तरफ से विलीन हो गया वो कैसे खड़ा था ये भी आश्चर्य था लगता था आप गिरा आप गिरा सम्राट उससे बोला कि बोलो क्या चाहते हो उस फकीर ने कहा अगर मेरे आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की कोई जरूरत नहीं क्या कहना है और मैं द्वार पर खड़ा हूं मुझे देख लो मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है बाजिद ने कहा उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी मैं परमात्मा के द्वार पे खड़ा हूं वो देख लेगा मैं क्या कहूं और अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह सकेंगे और अगर वो मेरी स्थिति नहीं समझ सकता तो मेरे शब्दों को क्या समझेगा भक्त जलता है बड़ी गहन पीड़ा है उसकी गहनतम पीड़ा है भक्ति की उससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं और मिठास भी बड़ी है उस पीड़ा में क्योंकि वो एक मीठा दर्द है और परम प्रतीक्षा भी है उसमें भक्त रुक सकता है अनंत काल तक रुक सकता है और जिस दिन तुम अनंत काल तक रुकने को तैयार हो उसी क्षण घटना घट जाती है उसके पहले घटना ना घटे घटेगी क्योंकि उतने धैर्य में ही शांति घटित होती है उसी शांति में द्वार खुलता है अधैर्य छोड़ो सारी ध्यान की विधियां धैर्य सिखाने को हैं जल्दबाजी सिखाने को नहीं ये तो मुझसे पूछो ही मत कि शीघ्र से शीघ्र रूपांतरण के लिए इतनी जल्दी भी क्या है प्रकृति बड़ी शांति से बहती है स्वभाव चुपचाप चलता है स्वभाव समय को मानता ही नहीं वो शाश्वत है फूल जल्दी नहीं करते हैं वृक्ष जल्दी नहीं पकते हैं रुकते है। राह देखते हैं चांतारे भागते नहीं अपनी गति को थिर रखते मैंने सुना है ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने संस्मरणों में लिखा है उनके पांडित्य की खबर सारी दुनिया में पहुंच गई और गवर्नर जनरल ने तब राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी उन्हें सम्मानित करने के लिए राज दरबार में बुलाया तो वो गरीब आदमी थे फटे पुराने कपड़े थे मित्रों ने कहा ये ठीक नहीं तुम्हारी प्रतिष्ठा भारत की प्रतिष्ठा है तुम इन कपड़ों में जाओगे अच्छा ना लगेगा दरबार में जाने योग्य ये कपड़े नहीं हम तुम्हें अच्छे कपड़े बना देते हैं पहले तो उन्होंने इनकार किया लेकिन फिर उन्हें भी बात समझ में आ गई कि ये उचित ना होगा और इसमें गवर्नर जनरल का भी अपमान है वो भी नाराज हो सकता है व्यवस्थित कपड़ों में जाना जरूरी है तो वो राजी हो गए लेकिन मन में थोड़ी बेचैनी रही कल सुबह जाना है और आज की सांझ वो घूमने गए हैं बगीचे की तरफ जब वहां से लौट रहे हैं तो उनके सामने एक मुसलमान बड़ी शांति से टहलता हुआ चल रहा है उनके आगे आगे नौकर एक भागा हुआ आया और उसने मुसलमान से कहा मीर साहब आपके घर में आग लग गई लेकिन मीर साहब के कदमों में फर्क न पड़ा वही चल रही वही ढंग से छड़ी हिलती रही वही गति रही उसमें रत्ती भर फर्क ना पड़ा जिससे कुछ भी नहीं हुआ है नौकर समझा कि शायद मीर साहब समझे नहीं सुने नहीं उसने कहा आपने सुना कि नहीं नौकर एकदम व्याकुल है पसीने से लथपथ है हाँ फ रहा है घबरा रहा है संपत्ति किसी और की जल रही है नौकर सिर्फ नौकर है उसका कुछ भी नहीं जा रहा है जिसकी संपत्ति जल रही वो शांति से चल रहा है उसने फिर दोबारा कहा कि मकान में आग लग गई आप समझे कि नहीं आप किस ख्याल में डूबे दौड़िए राख हुआ जा रहा है सब उस मुसलमान ने अपने नौकर से कहा ना समझ क्या साधारण से मकान के जलने के कारण अपने जीवन भर की चाल छोड़ दू और फिर मकान तो जल ही रहा है मेरे दौड़ने से मैं भी जलूँगा जलने दे मकान अब मेरे दौड़ने से कुछ बुझेगा नहीं लेकिन मैं भी चल उठूंगा अब मेरा ख्याल इतना ही मकान तो गया अपने को बचा लू विद्यासागर पीछे पीछे थे सुनी ये बात चोट कर गई सोचा कि ये आदमी मकान में आग लग गई है और चाल बदलने को राजी नहीं हूं मेरे तो कोई मकान में आग नहीं बदली लगी है और मैं कपड़ा बदलने को राजी हूं नहीं कल ऐसे ही जाऊंगा तुम जब जल्दी में हो तब आग तुम्हारे भीतर लग जाती संसार तो वैसे ही जल रहा है तुम अपने को बचा लो बस इतना ही काफी संसार तो जल ही जाएगा और तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है कि तुम्हारी शांति में तुम्हारे धैर्य में तुम्हारी प्रतीक्षा में कोई अंतर ना पड़े धैर्य को ही ध्यान बनाओ प्रतीक्षा को प्रार्थना फिर देखो कितने जल्दी उसकी घटना घट गट जाती इस क्षण भी घट सकती है एक क्षण भी रुकने की कोई जरूरत नहीं है अगर रुकना पड़ रहा है तो इसीलिए क्योंकि तुम बहुत जल्दी में हो अगर तुम पूरी तरह छोड़ दो तो इसी क्षण घटना घट गट जाएगी एक और क्षण खोने का कोई कारण नहीं है क्योंकि तुम शांत हो गए तुम्हारी भागदौड़ के कारण ही तुम नहीं देख पाते हो जो मौजूद है भागदौड़ के कारण दिखाई नहीं पड़ता आंखें धुंधली दौड़ में लगी रुको और पालो तो मेरा सूत्र ध्यान रख लो जो दौड़ेगा वो चूकेगा जो रुकेगा वो पालेगा मांगोगे कभी ना मिलेगा चुप रहो मिला ही हुआ है और सूर्य त्राटक इत्यादि सब शारीरिक बातें उन सब उलझनों में मत पड़ना भीतर की आँख के खुलने का तो पक्का नहीं बाहर की आँखें ख़राब हो सकती